gran no, montón no. Oh मुख्य दर्शन की 20वीं कक्षा पिछली कक्षा में इकतीसवें सूत्र तक का देखा था पिछली कक्षा में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए संस्कारों के बारे में आपने उसके जैसे संस्कार तो रहते हैं मधुर ज्योति ऐसी तो वहाँ के संस्कार तो की तो मतलब नहीं बढ़ेगा मधुर ज्योली में है तो वहाँ संस्कार रहेंगे जी हाँ लोगों के जो, जो संस्कार है वहाँ पर वो संस्कार तो पड़ ही रहे है हमारे पे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 सत्ताईस तो के सूत्र का जो प्रसंग है एक ही से विभिन्न इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है परन्तु तो आपने इसे केवल मन को भी तो लिया है बाकी विभिन्न इंद्रियों के विषय में तो ये सत्ताईसवा सूत्र था गुण परिणाम भेदात नाना तम अवस्थावत तो इसकी व्याख्या कुछ लोग ऐसे करते हैं एक अहंकार से 11 इंद्रियां कैसे बनी तो उसमें भेद है गुणों के परिमाण में भिन्नता होने से सत्वर स्तंभ के मात्रा की न्यूनाधिकता होने से ते अलग अलग इंद्रियां बनी ये व्याख्या की गई है एक व्याख्या जो मैंने आपको बताई थी वो दूसरी थी स्वामी ब्रह्म जी ने वो व्याख्या की है कि मन की ही अवस्थाएं अलग अलग होती है सात्विक तो राजसिक तामसिक उसका ये प्रसंग अब देखिए ऐसी जगहों पर हम कैसे निर्णय करते हैं तो इससे पीछे वाला सूत्र क्या है उभय उभयात्मक मन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 कई सूत्रों के अंदर लगातार आ गया तो एक तो यहां पर पिछला सूत्र उभयात्मक मना है तो मन से संबंधित ये अगला सूत्र भी है दूसरा अहंकार का लें, तो अहंकार का वर्णन पहले आ चुका है दो बात तीसरी बात इसमें जो उदाहरण दिया है अवस्था, वत्, किसी बात को समझाने के लिए जो उदाहरण देते हैं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 और उसको यू तेजी से गोल घुमाया जाए इसको अलात चक्र बोलते हैं। है तेजी से घुमाते हैं तो एक गोल चक्कर हमें दिखने लगता है है ये यद्यपि एक ही जगह पे वो एक समय में एक ही जगह पे है। लेकिन पूरा दिखता है अब ये पंखे चल रहे हैं, तीन पंखड़िया हैं, एक जगह पे एक ही हैं, हर जगह पे तो नहीं है लेकिन ये मोटे तौर पर देखेंगे तेजी से चल रहा है तो एक पूरा गोल चक्कर हमें दिखाई देने लगता है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 कथम के पक्षा भी कहीं ना कहीं संशोधित की, की आवश्यकता समझ रहे हैं या जो सहज प्रक्रिया है उसी में गति का बढ़ जाना हो जाता है कि एकदम से एक तो हम किसी भी बात को सहज का पूर्वक विचार करके तब करते हैं और एक तो उसी स्थिति में एकदम तीव्र वेग से करते हैं हम तो वही एक स्थान पर मानने में क्या बाधा आ रही है हमें अलग से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 हाँ, मुझे इसमें यही समझ में आ रहा था कि उसकी गति इतनी तीव्र है कि वो क्रमशः दिख ही रहा है इसलिए उसको अक्रम मुझे यहाँ। तो मतलब आप यू कह रहे हैं कि है तो क्रम हाँ। लेकिन क्रम दिख नहीं रहा है इसलिए उसको अक्रम कह दिया गया है ऐसा ही ये व्याख्या नहीं है सूत्र ऐसा नहीं कह रहे क्रमशः अक्रमश द्वंद च है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 जैसे किसी को गोल चक्कर लगाना हो दौड़ लगती है ना और उसमें से कोई बीच में से ही कहीं से यूं इधर से होकर के और आ जाए बोले मैं आगे आ गया पूरा नहीं होता है तो अक्रम से आ जाता है जहां से आना चाहिए वो नहीं हो रहा है आधार तोड़ के आ गया वो अक्रम होता है तो वो बात दोनों जगह इस तरह घटती है तो दो तरह से आप दोनों में से दोनों ही संगतियां लगा सकते हैं एक चाहे एक लगा सकते हैं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 तो वो देखते हुए चूंकि ये समान शास्त्र है सांख्य योग इसलिए हम यहाँ शब्द नहीं खुला हुआ है लेकिन वहां खुला हुआ है तो उसी शब्द की वैसी व्याख्या यहाँ कर सकते हैं वो इसलिए जो पहली व्याख्या है वो अधिक संगत है दूसरी भी की जा सकती है वो भी आपके सामने रखी बोलिए आचार्य जी सामान्यता चल करके ऊपर जाती है वहां के या के ऊपर बोलता है वो नीचे नीचे से जाती है मारता है उसके अनुसार एक्शन होता है उस तरह के हम क्रिया होती है परंतु इसमें ये एक तरह से अपवाद है, है, तो है।, है, है।, है।, है कि डि आत्मा जो जागरूक है उस समय बाईपास करते हैं और है किसी और इसमें सामान्य सामान्यतः रीत हड्डी में विशेष सेल्ड होते हैं तो रीलिंग पौष्टिक पिछले में व्याप्त है उनके द्वारा ही ठीक है इसका। थो थो। ये है।, जो जो है वो विशेष अपवा बॉडी के डिफेक्ट के लिए आत्मा करती है ठीक है आत्मा करती नहीं है ये नहीं बोलिए वहाँ पर क्योंकि आत्मा तक तो सूचना ही नहीं जाती है वो ये ईश्वरीय व्यवस्था से या युको प्रकृति से ही ऐसा होता है आत्मा तक पहुंचे सूचना और फिर क्रिया हो ये तो क्रमशः हुआ और रीढ़ की हड्डी तक जा करके वहीं से ही रिफ्लेक्स एक्शन हो गया प्रतिक्रिया हो गई और क्रिया हो गई ये अक्रमशह है प्राय क्रमशः होता है लेकिन अक्रमशः भी होता है दोनों तरह से क्रियाएं है होती हैं ये इंद्री दोनों ही इंद्रियों की वृत्तियां मानी जाएंगी तो उस बात की तरफ संकेत है यही मैं बोल रहा था जो आपने बात रखी उसको आप अपवाद कह लें या दो व्यवस्था दे लें शरीर में दोनों व्यवस्थाएं क्रमशः भी होता है और अक्रमशह भी होता है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 ठीक है क्रमशः अक्रमश इंद्रिय वृत्ति अगला सूत्र तैतीसवां बोलेंगे वृत्तयः पंचत क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं ये सूत्र जो का तो योग दर्शन में भी मिलता है योग दर्शन के पहले पात का पांचवां सूत्र बिल्कुल जो का तो सूत्र है ये कोई अंतर नहीं है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 क्लिष्ट का मतलब है मुक्ति की तरफ ले जाने वाली नहीं क्लिष्ट का मतलब है मुक्ति से दूर करने वाली जो बंधन का कारण बनती है हमारे जिनसे कर्माशय बनता है वो क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां जो मुक्ति की तरफ ले जाती हैं और जिनसे कर्माशय नहीं बनता है ऐसी वृत्तियां अक्लिष्ट है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 इन्हीं को रोकने के लिए किया है, कहा जा रहा है तो वृत्ति मात्र को जैसे रोक देते हैं वृत्ति जैसे मतलब तो कोई शत्रु हमारा वृत्तियां क्या है शत्रु साधक को तो शत्रु लगेंगे वृत्तियां वृत्तियां वृत्तियां उठ रही हैं वृत्तियों को रोको वृत्तियां तो अक्लिष्ट भी होती है योगदर्शन खुद कहता है ये सूत्र ये संख्य कह रहा है क्लिष्टा अक्लिष्टाह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 ये तो वृत्तियां हो गई ये तो विचार चल रहा है लगातार ये कोई योग हुआ क्या यो, योग तो ये है योग वृत्ति निरोध कोई तो भी मंत्र बोल लो संध्या के मंत्र बोलो बोले तो वृत्तियां ही वृत्तियां चल रही हैं ये ध्यान कहा हो रहा है ये तो वृत्तियां कहाँ रुक रही हैं ये कौन सा योग हुआ योग से कुछ अलग चीज है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 चित्त में जो वृत्तियां उठती हैं ये भी भोग और अपवर्ग के लिए हैं। यही वृत्तियां हमें अपवर्ग तक पहुंचाएंगे लेकिन अक्लिष्ट होनी चाहिए क्लिष्ट को रोकना है अक्लिष्ट को करना है बस यही साधना और एक स्थिति में जाकर के सारी वृत्तियों को रोकना है वो भी एक स्थिति है लेकिन उससे पहले की बड़ी यात्रा तो हमारे को अक्लिष्ट वृत्तियों की करनी ही है योग के अंतर्गत ही आता है वो तो वृत्तया पंचत क्लिष्टा अक्लिष्टा अब ये जो वृत्तियां कहीं तो अब योग वृत्ति निरोध अभी तो आना ही है तो उस, उसको दूसरे शब्दों में यहां पर वृत्तियों के रोकने की बात को कहा गया तो चौतीसवा सूत्र बोलिए तन वृत्त उपशांत उपराग स्वस्थ स्वस्थ की परिभाषा दी गई स्वस्थ किसे कहते हैं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 निर्विषय मन है निर्विषय हो जाना ध्यान है जैसे वो योग निरोध था तो ध्यानम निर्विषयम मन है विषय से रहित हो जाना इसलिए कुछ भी चिंतन करना तो वो ध्यान नहीं कहते हैं उसको सांख्य का सूत्र पकड़ लिया और एक और सूत्र है रागोपहतिर ध्यानम ये दोनों सूत्र आगे आएंगे अभी रागोपहतिर राग की उपहति हो जाना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 वहां क्या कहता है रागो राग की उपहति को ध्यान कहते हैं ध्यान शब्द को अभी हटा लीजिए राग की उपहति राग शब्द है और उपहत शब्द है और यहाँ क्या पढ़ा हुआ है पर उपशांतोपराग उपशांत और उपराग उपराग जिसका उपशांत हो गया है और वहां पर राग के आगे उप नहीं लिखा हुआ है लेकिन राग का उपहति तो लिखा हुआ है यहाँ पर उप लिखा हुआ है वहां उपहत लिखा हुआ है एक ही मतलब है दोनों का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 समय या ध्यान को ही सबसे ऊंची स्थिति बताया गया है। तो तन्न वृत्तौ वृत्तियों के रुक जाने पर उपशांतोपरागह जिसके राग उपराग उपशांत हो गए हैं उसको स्वस्थ कहते हैं ठीक है दीजिए उनको भी दे दीजिए उधर भी दे तो दीजिए जाइए जी जैसा इसमें राग की शांति दूर रखिए थोड़ा मेरे संकेत को देखा करिए मैं यूँ करता हूं मतलब दूर यूँ करता हूं मतलब पास पे बोलिए जब इसमें ये बताया है कि राग की शांति हो जाती है तो द्वेष की भी शांति हो जाती है इसका अर्थ यही है जी और इससे ये भी पता लगता है कि इस का की रेत का पाल भी राग ही है केवल ऐसा नहीं कहना चाहिए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 तो ये के स्वरूप की जो स्थिति होती है परमात्मा ऐसी इसमें हमारी पृष्ठभूमि में काम करती तो है कि हम आत्मा को मानते हैं परमात्मा को मानते हैं क्योंकि बौद्धों के लिए ध्यान सिखाया जाता है तो वो लोग वृत्ति में निरोध कराते हैं आत्मा को मानते ना परमात्मा को जो उनकी नहीं हो मानते परमात्मा वैसे तो वो उस तरह ऐसी वृत्ति निरोध कराते नहीं उनके उसमें तो सब क्षणिक है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 स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ ऐसा है, से है। ये तो चूंकि हम स्वस्थ शब्द का वही अर्थ लेते हैं ठीक है निरोग है बीमार रहित है दृढ़ है बलवान है ये जो हम अर्थ लेते हैं तो चूंकि हमारा स्वस्थ शब्द के साथ यही अर्थ जुड़ा हुआ है इसलिए मन वही वही जा रहा है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 तो स्तः कह या स्थित कहें संस्कृत में दोनों का अर्थ एक ही निकलता है तो यहाँ स्वस्थ का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं स्वस्थित अपने में स्थित आत्म स्थित आत्मस्थ व्यक्ति वो तब होता है ठीक है बोलिए जी जो अभी आपने बताया ज्ञान जैसे यहाँ पर समाधि का लक्षण होता है तो क्या विकल्प वृत्ति का लक्षण है? नहीं विकल्प वृत्ति का रूप नहीं कहेंगे अपने अपने शास्त्र में कुछ संज्ञाएं रखी जाती हैं वो इसकी अपनी तांत्रिक परिभाषा कहते हैं इसको हर शास्त्र के अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं तंत्र तांत्रिक शब्द होते हैं वही उसके प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर अपने अपने शास्त्र की परिभाषाएं होती है कोई आवश्यक नहीं है अब रस शब्द का प्रयोग करें तो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 और रस शब्द का अलग है और परमात्मा को भी कहते हैं रसो वही सा रसम ही आय लब् आनंदी भगवती उस परमात्मा को भी रस स्वरूप ही कहते हैं और ये जो जूस निकालते हैं हम गन्ने का और ये इसको भी रस बोलते हैं तो तांत्रिकी परिभाषाएं अपने, अपने अपने शास्त्रों की इसको विकल्प वृत्ति के रूप में तो कहने की आवश्यकता नहीं प्रयोग ऐसा इन्होंने किया है तो ध्यानम निर्विषय मन में भी, भी विषय से रहित हो जाता है सूत्र को वहीं देखेंगे उसकी व्याख्या अभी सूत्र आगे आएगा वो तो ये स्वस्थ हुआ पीछे जो बताया वृत्तियों के रुक जाने पर उपशांत उपराग वाला स्वस्थ हो जाता है अपने में स्थित हो जाता है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 ये जो इंद्रिया और ये सारे करण बताए मन मन की वृत्तियां ये सब क्यों हमें मिले हैं तो देखिए उसका आधार है छत्तीसवां सूत्र बोलिए पुरुषार्थम अपि करणो अपलासात् पुरुषार्थम पुरुष के प्रयोजन के लिए पुरुषार्थ मतलब पुरुष के लिए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 ये बनाया गया ऐसी व्यवस्था हमें मिली हुई है हमारे द्वारा कीमत चुकाई जा चुकी है और ये जैसे गाय अपने बछड़े के लिए हित करती है उसकी रक्षा करती है उसका सोस्ती रहती है दूध पिलाना ही नहीं उस सोस्ती भी रहती है और गाय बछड़े की रक्षा के लिए शेर से भी बिड़ जाती है वैसे भागेगी शेर से बचेगी लेकिन बछड़े के लिए शेर से भी बिड़ जाती हो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 इकट्ठा करके बताया जा रहा है बात वही है अड़तीसवां सूत्र बोलेंगे कर्णम त्रयोदश विधम अवान्तर भेदात अवान्तर भेद यानी पुनः भेद करने से अन्य ढंग से भेद करने से ये तेरह प्रकार के हैं तो पांचों ज्ञानिया पांचों कर्मेंद्रिया मन बुद्धि और अहंकार ये तेरह तेरह के तेरह सब ये करण हैं हमारे ये कर्णों की जो पीछे चर्चा आ रही है ये सारे के सारे हमारे कर्ण ही है भेद करेंगे तो कुछ बाह्य करण हैं कुछ अंत करण हैं दस और तीन और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय कैसे भी हम भेद करें लेकिन हैं तेरा अब इन करणों के अंदर कि इनको करण क्यों कहते हैं उसकी चर्चा चलाई उनचालीसूत्र बोलिए इंद्रियशु साधक तमत्व योगात कुठार इंद्रियों को करण क्यों कहते हैं क्योंकि ये साधक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 बाह्य और अभ्यंतर इंद्रिया इनमें से प्रधान कौन है मुख्य कौन है तो चालीसवां सूत्र बोलिए द्वयो हो प्रधानम मनो लोकवत भित्य इन दोनों में ज्ञानियां और कर्मेन्द्रिया मन भी उभयात्मक है पीछे आ चुका है जान भी कराती है कर्म भी कराती है तो इनमें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 एक तो लोक का उदाहरण देके के समझाए अब एक कारण दे रहे हैं इकतालीसवा सूत्र बोलिए अव्यभिचारात मन का व्यभिचार न होने से व्यभिचार मतलब है कि वहां इंद्रियों का कार्य हो रहा है और मन न हो वहां पर चाहे ज्ञानेन्द्रियों से कार्य हो रहा है चाहे कर्मेंद्रियों से हर जगह मन विद्यमान रहेगा मन न हो ऐसा कहीं नहीं होगा इसलिए भी मन की प्रधानता है अब जानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में तो कभी कोई कर्मेंद्रिय काम करती है कभी कोई करती है कभी कोई ज्ञानेन्द्रिय काम करती है हर जगह सब वो नहीं रहती हैं, लेकिन मन ऐसा है कि वो हर जगह रहता है उसका कोई अपवाद नहीं है व्यविचार नहीं है अव्यभिचार है इसलिए भी मन की प्रधानता है ये एक हेतु और दिया अव्यभिचारा अव्यभिचार व्यभिचार किसे कहते हैं जो मुख्य जगह है उससे भिन्न में भी जाना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 ये मन है इसलिए भी मन प्रधान है तो तथा अशेष संस्काराधार और कारण बता रहे हैं अगले सूत्र में क्यों मन की प्रधानता है तैतालीसवां सूत्र बोलिए स्मृति नहीं स्मृत्या अनुमाना चमृति से और अनुमान से भी मन की प्रधानता है जितनी भी हमें स्मृति आती है वो मन के माध्यम से ही आती है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 और कारण बता रहे हैं कि क्यों मन की प्रधानता है तो चौवालीसवां सूत्र बोलिए संभव इतना स्वतः हाँ हा, ये स्मृति के बारे में कह रहे हैं कि ये जो स्मृति है ये स्मृति अपने आप नहीं होती है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 आप छियालीसवां सूत्र देखिए बोलिए तत् कर्माजित्वात तदर्थम अभिचे लोकवत् पीछे भी इन्होंने एक बात कही थी कि इंद्रियां क्यों मिली हैं हमें कि छत्तीसवां सूत्र था पुरुषार्थम अपि अदृष्टोल्लासात उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है दूसरे ढंग से कि तत्कर्माजी तत्वा तत मतलब आत्मा के कर्मों से ये अर्जित हैं प्राप्त किए हैं उपलब्धि किए अर्जन किया हुआ है आत्मा के कर्मों से अर्जित होने के कारण से ये इंद्रिया तदर्थम अभी उसके लिए ही चेष्टा करती हैं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 बी को साधार विवाद ऑफ